पर शुक्रम अगथा तथ्यत अर्थान व्यदात पर छिद्र रहित है, है। और अस पवित्र है क्लेश रहित है अश्वती समाव्या अपनी शाश्वत प्रजा के लिए अंदर कोई व्रण नहीं है आ अर्थ है यहाँ छिद्र। शरीर में करते हैं शरीर को छेद देते स्थिति कहा हो सकती है बल जहा अव्यवी है ना कोई पदार्थ वे उसी में होगा निरवय में कभी भी छिद्र संभव नहीं है क्योंकि जहां भी छेद होते हैं कई में से एक थोड़ा सा निकल जाता है ये से एट, एक ईट निकाल रही है, तो छेद हो जाएगा ये सारे जिनसे बने हुए इनमें से एक निकाल लो तो छेद हो जाएगा इसके धागे में से एक हर समय अवयवों में हुआ करते हैं। निरवय पदार्थ जो है उसमें को कहा है ये छिद्र रहित निकले है निकलेगे की वो निरवय सवय पदार्थ में छिद्र नहीं हुआ करता है ऐसी प्रकृति का जो अंतिम एक कण है सत्व या आत्मा अपने आप में भी है जो अंतिम तत्व होते हैं वो अकेले होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है छिद्र नहीं होगा छोटा है परमाणु उसमें भी छिद्र नहीं होगा प्रकृति का जो अकेला है एक इकाई आत्मा में भी छिद्र नहीं होगा ये भी इकाई है निरव्य ही परमात्मा भी है इतना ही है। कि ये ये प्रकृति आदि या जो तो तो छोटा से हैं। बिल्कुल। तो इसमें कैसे छेद करेंगे? बड़ी चीज में तो छेद होता है, कैसे करेंगे इसलिए हमको उसमें शंका नहीं होती है परमाणु के है। उसमें छेद के नहीं है इसकी चिंता जरूर होगी अपनी चीज है ना इसमें छेद नहीं होगा ये कैसे संभव है छोटे में में ना ना हो तो कुछ नहीं नहीं लगता है है दिमाग पर है पर बोझ पड़ता बुद्धि और पदार्थ कोई कहे, इसमें छेद ही नहीं। तो अब संशय होगा ना कि ये कैसे हो सकता है तो ऐसे ही ईश्वर इतना पदार्थ है और इतने बड़े में छेद कैसे नहीं होगा तो कैसे मानेगी छेद नहीं हो सकता उसमें बीच में जो केवल यही है सारे साथ जैसे बिजाती अगर घुस जाए छेद का लक्षण ये भी तो है ना ये अगर जाती है घुस जाए उसमें तो उसको कहेंगे छेद हो गया है क्योंकि तो बिजाती बिना छेद के घुसेगा नहीं दीवार में कील कब जाएगी जाना ही मतलब है छेद है उसमें तो बिजाती उसमें घुस गया ना इसके अंदर भी बिजातीय है, है कि नहीं है है है है है ना ना भीतर भीतर ही कहां बाहर तो तो बिजाती कि ये और बिजाती है कि नहीं ईश्वर से जी, से प्रकृति ईश्वर ईश्वर बिजाती है है है कि तो नहीं ना और के बाहर तो नहीं है ना नहीं नहीं। है तो उसके अंदर <सवणगे> के अंदर नहीं है क्या ये ईश्वर के अंदर भी तो है ना ये जाती घुसा होता है किसी के अंदर उसको छिद्र कहते हैं बाधा तो यही हो रही है ना आप जो निरवय कह रहे हैं या छिद्र रहित कह रहे हैं लेकिन जो छिद्र लक्षण बता रहे है वहाँ आ रही है ना बाधा छोड़ो तो अंदर है प्रकृति हम कह रहे हैं प्रकृति उसके अंदर है और भी जाती है ये स्थान घेरे ना घेरे अलग है छिद्र जहा कह रहे हैं ना ये कोई चीज घुस जाती है जिसमे उसको हम छिद्र कहेंगे या नहीं कहेंगे अभी अब घुस जाए ना नहीं दीवार की ईट यदि दीवार में घुसाते हैं ईट की दीवार में ईंट घुसाते हैं तो उसको नहीं कहेंगे, तीसरी चीज घुसा देते हैं तो वहां तो आप नहीं कह सकेंगे ना एक ही है छिद्री है वो यानी है किसी में चला गया तो वो अपना स्थान बनाएगा उस स्थान में दूसरा तो नहीं होगा ना तो इस दृष्टि से अगर देखें तो प्रकृति ईश्वर के अंदर चला चली गई तो वो घुस गया उसमें भी घुस गया उसमें तो छिद्र होना चाहिए यहां जहां जो नियम है छिद्र का जो स्वरूप है जिस अर्थ में हम छिद्र शब्द का प्रयोग करते हैं ना वो स्वरूप वहां मिल रहा है कि नहीं वो तो मिल रहा है ना तो आपत्ति तो आ जाएगी ना अब यहाँ अगर इस स्थिति को छिद्र स्थिति है वहां तो वहां अब छिद्र क्यों नहीं है मना कर रहा है ना वो तो बाद में होगा जब छिद्र नहीं होगा तब निरवय सिद्ध होगा निरवय पहले नहीं सिद्ध कर सकते ना नाकार होने से कुछ कोई बात नहीं है बात है ये जो छिद्र के लक्षण है छिद्र यदि हुआ उसी से वो निराकार भी कट जाएगा सब निराकार तो आपका दूसरा बाद का हेतु है वो सिद्ध नहीं है अभी यहाँ छिद्र वाला सिद्ध हो रहा है और निराकार है अभी तो अभी सिद्ध नहीं किया है ना उसको वो तो इसी से सिद्ध होगा अगर छिद्र रहित होता है तो ठीक है निरव्य हो जाएगा वो, नहीं तो निरवय मानने में भी पहले दोष आ जाएगा आपत्ति आई क्योंकि एक वर्तमान प्रमाण उसको काट रहा है उसका प्रमाण आपके पास अभी नहीं है अभी तो इसमें कहा है कि वो जगह है और उसमें अब ये कह रहे हैं कि उसी ये सब है प्रकृति आदि तो छिद्र के लक्षण घट रहे हैं पहले इसको काटेंगे तब वो होगा बाद में पहले नहीं होगा तो कुछ भी हो जाता है पहले ये बताना पड़ेगा आपको कि उसमें ये है कि नहीं और तो निषेध करना इसी स्थिति में वो कैसे नहीं हो सकता है तो अब इसका यही पीछे आया था कि जो निरभ होता है ना पता वो छिद्र वाला वास्तविक में जो छिद्र है जहां से वो अभियव अभ निकलता है वहां कुछ नहीं होता है छिद्र कहलाता है वो यानी कहीं कोई चीज घुस गया दूसरा कील घुस गई है तो दीवार में अभी नहीं कहेंगे छिद्र है वो तो भर दिया ना उसको तो लकड़ी भर देते हैं या और कुछ भर देते हैं तो अब कहते हैं बंद हो गया छेद का मतलब होता है वहां जगह खाली पड़ जाए वास्तविक छिद्र का लक्षण है वहां खाली हो जाना अब नहीं रहना वहां पर सर नहीं होता है ईश्वर में प्रकृतियां आत्मा के उसके अंदर होने पर भी उसमें त नहीं आती है नहीं होने से उसमें उस नहीं हुआ छिद्रब के अंदर अभ, अभी अभी में वहां नहीं रहना उसका अवयव दूसरा घुस जाना ये गुण लक्षण है मुख्य लक्षण है कि वहां कुछ नहीं है वहां होना चाहिए था वहां अवय विद्यमान अब नहीं है तो ईश्वर में यही से कम हो जाता हो खाली हो जाता हो ऐसा क्या है वो अब निरवय है उसके कोई भाग खाली हो नहीं पाता है क्योंकि तो अवयव होगा तो अब दूसरा नहीं वहां जाएगा तो इस ऐसा ईश्वर में नहीं हो पाता है कहीं से वो कट के निकलता नहीं है होते हुए भी चूंकि वो प्रकृति में भी हो जाता है इसके अंदर भी तो अर्थ जो है ना स्थान देश वो उससे कभी खाली नहीं होता है तो खाली नहीं होने से अब वो छिद्र वाला नहीं होगा इस रूप में वो बिल्कुल पक है अब निराकार होने से चूंकि अवरोध नहीं होता है उसका प्रकृति में जो है वो अवरोधक गुण है अलग जो एक परमाणु दूसरे को रोक लेते हैं हुआ करता है संघातो में होता है अपने आप में नहीं होता है वो अपने आप में चिलने के एक दूसरे में नहीं जाते हैं ये रोकने का गुण में ऐसा नहीं है तो बाधा नहीं होती है कई लोग को मानना छोड़ दिया आया कि इतनी बड़ी प्रकृति है, जब ये यहां है, जब तो ईश्वर कहा रहेगा सारा कहां रहेगा? तो प्रकृति का तो बाद हो नहीं सकता ये प्रत्यक्ष है इसलिए ईश्वर नहीं है तो जी हुए हैं। आनंद स्वामी जी के गुरु जी लिखिए ना अपनी उस पुस्तक में मना कर दिया उन्होंने दे दिया नहीं हो सकता है ईश्वर इस इसलिए जगह नहीं है उसके लिए समाधान हाँ नहीं हो, हो पाया इस कारण से उनके बहुत लोग होते हैं जो मानते हैं कि कहा रहेगा मानता है एक दूसरी की जगह में दूसरा नहीं आ सकता लक्षण लगाते हैं इसलिए वो भी कहते हैं नहीं हो सकता है आएगा को छिद्र था इससे यही बात ये निकलती है चूंकि उसमें उसके चला जाना ये छिद्र नहीं माना जाता है कि हम स्न नहीं करते क्या पक्के ना तो होता है ध्यान होता नहीं है ऐसे ही दूसरे लोग भी करते हैं ध्यान हाँ आजकल जितने सारे ध्यान करते हैं कि नहीं करते और कोई नहीं मानता ईश्वर को ईश्वर का ध्यान कोई नहीं करता है लेकिन ध्यान नहीं करते हैं, इस इस कर हैं उसका ईश्वर का जो ध्यान को देखते रहते हैं श्वास प्रश्वास ईश्वर तो नहीं है ना भी है लेकिन ईश्वर को नहीं देखते हैं। की की है ध्यान का परिभाषा कितना है ना वो प्रत्यक इसका इश्वार, नहीं जो समाधि का जो भी विषय है ध्येय जो है बना रहा है वो ध्यान होता है कभी हो सकता है किसी भी कवि से हो सकता है इसलिए ईश्वर का ध्यान नाम से कर रहा है वो ईश्वर का ही करना ये नहीं होगा ईश्वर का भी ध्यान होगा प्रकृति का भी ध्यान होता है तो कोई ध्यान कर रहा है इसका अर्थ ये नहीं ईश्वर का ही ध्यान कर रहा है किसी का यानी जीवात्मा तक जो है संप्रजात समाधि तक जो ध्यान होता है का होता है इसमें बाधा नहीं आती अर्थ लगाते हैं मैं ध्यान करता हूँ ईश्वर का करता हूँ ये ईश्वर को मानता हो उसके बिना माने भी ये कर सकता दर्शन या आर्स में तो नहीं है ये अनार्स पद्धति है ये।, ये हो गया उसके बाद कहा है ये असना विनम और जब शरीर ही नहीं है तो नशनाड़ी वैसी नहीं होगी ये कह दिया तो अकायम कहने से नस नाड़ी का मतलब यहाँ किसी बंधन से रही है वो कि हमारी जो इंद्रिया होती है वो नाड़ियों के द्वारा ही काम करती है वो एक अलग है इससे शरीर से एक शरीर हो जाता है ना वो सूक्ष्म शरीर में आता है वो ये स्थूल झक के रखता है व्यापक बांध के रखता है इन्द्रिय है तो गेंद्रीय ऊपर से पूरे शरीर पर है अंदर भी रहता है वो लड्डू खाने के बाद पर वो मीठा पतकता है कि वो जो रचना इंद्रिय है जीव तक ही लग जाते हैं उसको तो गर्म तो उतना ही रहता है ना जैसे ऊपर जल रहा था ऐसे नहीं लगता है नो भटक जाते है इसीलिए अंदर नहीं पता लगता है तो उससे क्या निकला कि ऊपर तो है, तो केंद्रीय उसकी गर्मी को पकड़ रही थी जीव तक और नीचे गया तो अब नहीं पकड़ रही है उसको इसका मतलब तो वहां नहीं है ये तो क्या होगा फिर? सारा कूड़ा कटकर उस हर समय दिन भर केंद्रीय ऊपर ऊपर होती है पूरे में ऐसे अलग अलग स्थान है गर्मी क्या ठंडा गर्म आदि पकड़ना पीड़ा ये स्पर्श का विषय नहीं है से होता है उसको मन पकड़ता है गरम है ये छूते हैं ना तो इसका भी से जो इस पर सिंद्रिय का ठंडा गरम है कोमल कठोर है किसी नहीं है तो लगता है ना उसकी कठोरता पकड़ में आती है पीड़ा नहीं पकड़ में आती है पीढ़ी है वो तो यहाँ नहीं आ सकता है इसी ये होता है फिर निकलता है कि मन के साथ और दूसरे जो प्राण है आ, अंदर भीतर से अगर सुख दुख होता ना मन में तो आप तो इसके ऊपर जलेबी पर रख देते हैं हाथ और मिठास रसना का विषय नहीं है मिठास का। मिठास केवल है लेकिन अच्छा लगना ये मिठास का नहीं है ना सुख अच्छा हो रहा है यह अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये इंद्रिया नहीं करती है ये मन करता है ऐसी जो पीड़ा होती है ना वो पीड़ा स्पर्श से पता नहीं लगता है भी होता है है वो जो रक्त चल रहा था ना उसमें संचारा जो अवरोध के कारण पीड़ा होती है वहाँ अंदर जो प्राण चलते रहते हैं वो चाहे रक्त के माध्यम से चले ऐसे ही अवरोध होगा वहाँ धक्का लगता है उसको तो उस धक्के के का कारण मीटर उठता है पीड़ा वाला मन में वहां शुरू होती है छूने से पीड़ा नहीं होती है ये वो एक अलग विषय है तो यहाँ इतने लेना था कि जो वो तो खुजली उजली करने लग जाते हैं उसको बढ़ा देते हैं और वो दबाव पड़ता है ना कोई भी छूता है उसको हर समय उसके पड़ता है बहुत धीरे से नहीं छूते है क्या उसी जगह जहाँ दूसरे को नहीं छूने देते हैं अपने आप तो छूते है उसको तो सहलाते रहते हैं वहां तो नहीं पीड़ा होती है बावसे होती है पीड़ा कुत्ते आदि तो चाट के ही ठीक करते हैं धीरे अगर वो करे तो पीड़ा नहीं होती उल्टा ठीक लगता है वहाँ दब पटेगा उसमें मूल चीज यही दबती है वहाँ प्राण या नसनाड़ी दब जाती है उससे पीड़ा शुरू होती है आदि बनाना जो कुछ भी होगा सारे सिद्धांत इसे कटेंगे कट नहीं है दूध में पानी मिला देते हैं तो क्या हो गया अब ये से जो जो जिसके घटक है ना घटक मिलाने से पदार्थ अशुद्ध नहीं होता है उसको मिलावट भी नहीं कहते हैं जिस पदार्थ के जितने घट गट घटक हैं ये कोई भी जो चीज बनी हुई होती है बट नहीं कहते तो उससे अतिरिक्त यदि मिला दिया जाए तो अब मिलावट हो गया वो कहते हैं घुल जाना तो ऐसा कोई बस ऐसी कोई वस्तु उसके अंदर नहीं मिलती है उससे अतिरिक्त उसमें चला जाए ऐसा नहीं होगा शुद्ध है बिल्कुल आत्मा से ही होते हैं उसमें किसी तरह से घोलमेल नहीं होगा कोई भी पदार्थ उसमें मिलेगा नहीं जा करके। दूध दूध का घटक है जो चीज और तो जाकर के फल किसी दूध के साथ नहीं होता है इसका। लेकिन जो पक् है ना खजूर जैसे है या जो भी है यानी मीठा यदि हो जाए तो बाधक नहीं है दो तो। रहता है गुड़ नहीं मिलाने का होता है दूध में मीठा भले ही है उसमें नमकीन बहुत तत्व होता है तो ना तब नहीं होता है विरोध पकता नहीं है जो फल अंगूर जो पका नहीं था पूरा उसका बना दिया बना होता है ना वो हरे तोड़ के सुखाते हैं जो उसमें क्या है विशुद्ध पदार्थ है ईश्वर कोई भी मिलावट नहीं है उसमें अपाप विधम कोई पाप कभी नहीं करता है उस पर कोई आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ है लगाए तो जाते कोई भी आरोप लगाया जा सकता है लेकिन आरोप मात्र से आरोप सिद्ध हो जाए तो तो ऐसे आरोप सिद्ध नहीं हुआ जितने भी आरोप लगाने वाले होते हैं ना वो अंत में मरते मरते जान लेते हैं नहीं ठीक था वो मैं गलत हूँ आत्माएं ईश्वर के विरुद्ध रहती हैं हमारा सोचना सब कुछ चले जाते है ना वो हम ही झूठ होते जाते हैं सच होता चला जाता है तो जितना जन विज्ञान से धीरे धीरे व्यक्ति सोचता है अंत में जाकर के उसको ये लाए पहले जो बालक होता है उसको ये थे और अंत तक नहीं माना था इन्होंने गिरने के बाद माना है नहीं है ये अतः परमाणु से धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है कि नहीं सत्य है ये तो क्या है कभी भी पाप विद्ध नहीं हुआ पाप विद्ध ही रहता है वो